गीता तत्व चिंतन योग की परंपरा अंठानवे योग की सनातनता यह सब दर्शाने का तात्पर्य यह बताना है कि यह योग शाश्वत है इसीलिए इस धर्म को सनातन कहा गया है यही हिंदू धर्म का मौलिक स्वरूप है इसकी मौलिकता इसमें है कि इसका कोई संस्थापक नहीं है जैसा कि अन्य धर्मों के संस्थापक और प्रवर्तक रहे हैं हम राम या कृष्ण को इसलिए नहीं मानते कि वे हिंदू धर्म के प्रवर्तकों में से थे बल्कि इसलिए कि वे इस सनातन धर्म के मूर्तिमंत विग्रह थे उन लोगों ने अपने जीवन के माध्यम से सनातन धर्म को अभिव्यक्त किया था यही कारण है कि जब अन्य धर्म अपने संस्थापकों की ऐतिहासिकता के अभाव में गिर पड़ेंगे तब हमारा यह सनातन धर्म शाश्वत रूप से विद्यमान रहेगा क्योंकि उसका कोई प्रवर्तक नहीं है विवेक प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण ने सूर्यवंश का उल्लेख किया यह सूर्यवंश अत्यंत प्रतापी राजवंश माना गया है विवस्वान किसी मनुष्य का ही नाम होना चाहिए जिनके पुत्र मनु थे वे सूर्य के ही समान प्रतापी रहे होंगे इसलिए उनका नाम विवस्वान पड़ा मनु को मानवों का आदि पुरुष माना जाता है मैंने मनु वैसे मनु कई हैं एक के नाम पर तो मनुस्मृति ही है निन्यानवे योग की परम्परा राजस्वों के पास दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह योग परंपरा से राजर्षियों को ही प्राप्त था पर दीर्घकाल के अंतराल में वह नष्ट हो गया इस कथन से ऐसा ध्वनित होता है कि क्षत्रिय लोग ही वंश परंपरा से इस योग के कर्मयोग के ज्ञाता थे यह ज्ञान ब्राह्मणों के पास नहीं था जब हम वेदों को पढ़ते हैं तब उसके दो भाग दिखाई पड़ते हैं एक तो है पूर्व मीमांसा जिसे कर्मकांड या वेद कहकर पुकारा गया और दूसरा है उत्तर मीमांसा जिसे ज्ञानकांड या वेदांत कहा गया पूर्व मीमांसा यदि ब्राह्मणों के अधिकार में थी तो उत्तर मीमांसा क्षत्रियों के पूर्व मीमांसा के अंतर्गत संहिता और ब्राह्मण आते हैं तो उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आरण्यक और उपनिषद वेदांत में भावों की उदारता और व्यापकता दर्शनीय है कर्मकांड में पुरोहितों की संकूर्णता और सीमितता दिखाई देती है इसलिए वेदों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जहाँ पुरोहितों की अनुदार दृष्टि के कारण वेदों का प्रचार प्रसार जनमानस में नहीं हो पाया वहाँ क्षत्रियों की उदारता के कारण वेदांत का प्रचार धर्म को शक्ति प्रदान करता रहा यह कहना अति सहयोगी न होगी भारतीय धर्म और संस्कृति की उदारता और व्यापकता में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का अधिक हाथ रहा है एक सौ प्रवृत्ति परायण राजर्षि और नृवत्ति परायण ब्रह्मर्षि पौराणिक कथाओं में हमें सिद्ध पुरुषों की दो श्रेणियां प्राप्त होती है एक ब्रह्मर्षियों की जो नृवत्ति परायण थे और दूसरी राजर्षियों की जो प्रवृत्ति परायण थे ब्रह्मर्षि सामान्यतया संसार त्यागी होते थे पर राजर्षि संसार जल में कमल पत्रवत निर्लिप्त रहते थे दोनों ही आत्म तत्व के ज्ञाता थे पर राजर्षियों ने इसे व्यवहार में में उतारा था के प्रतीक आदि सुखदेव थे जो राजर्षियों के राजा जनक अध्यात्म यदि केवल सिद्धांत में पैद रहे और व्यवहार में न उतरे तो ऐसा अध्यात्म निष्फल माना जाता है इसलिए अध्यात्मवादी सुखदेव को व्यवहारिक शिक्षा के लिए उनके पिता व्यासदेव राजा जनक के पास भेजते हैं जनक का ऐश्वर्य देख सुखदेव चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य भोग संपन्न व्यक्ति भी क्या ज्ञानी हो सकता है वे सोचते हैं कि इस विविध भोग वस्तुओं के बीच जनक अपने को ब्रह्म में कैसे स्थित रख सकते हैं सुखदेव को शिक्षा देने के लिए जनक ने एक शर्त रखी उन्होंने एक कटोरा दूध से लबालब भर सुखदेव के हाथों में दिया और कहा कि तुम नगर की एक परिक्रमा लगा आओ पर ध्यान रखना दूध की एक भी बूंद कहीं छलक न जाए हम पढ़ते हैं कि सुखदेव हाथों में दूध का कटोरा ले नगर परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में महाराज जनक ने आकर्षण आकर्षक गीत नृत्य आदि की महफिले लगवा दी थी पर सुखदेव एकाग्रचित्त हो इतनी सावधानी से दूध का कटोरा ले जा रहे थे कि उनकी दृष्टि को बाहर के विषय भोग अपनी ओर न आकर्षित कर सके उनके परिक्रमा कर लेने पर जब राजा जनक ने उनसे पूछा कि रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा तो सुखदेय ने उत्तर दिया कि वे तो इस चिंता के मारे कि दूध की कहीं छलक न जाए इधर उधर कहीं देख ही न सके तब महाराज जनक ने हंस कहा कि बस मैं भी इसी प्रकार एक मन से भगवान का चिंतन करते रहने के कारण संसार में रहते हुए भी संसार की ओर आकर्षित नहीं होता फिर उपनिषद में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ब्राह्मणगण क्षत्रिय राजाओं के पास इस योग को सीखने गए छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु की कथा आती है जो पांचाल राज प्रवाहन जैवली की सभा में जाता है जैवली पूछता है क्या तुम्हें पिता ने शिक्षा दी है उसके हाँ कहने पर वह केतु से पांच प्रश्न पूछता है पर श्वेत एक का भी उत्तर नहीं दे पाता तब वह खींच अपने पिता आरुणि ऋषि के पास आकर उन्हें फटकारता है कि उन्होंने उसे पर्याप्त शिक्षा नहीं दी इसीलिए वह पांच में से एक प्रश्न का भी उत्तर न दे सका तब आरुणि ने कहा बेटा मैं स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता चलो चलकर कर जयवली से शिक्षा प्राप्त करें तब दोनों पांचाल राज के पास आते हैं और राजा से विद्या के उपदेश की प्रार्थना करते हैं राजा संकोच में पड़ गया क्योंकि यह विद्या क्षत्रियों के पास ही सुरक्षित थी वह बोला यम न प्राप्त पुरा विद्या ब्राह्मणा गच्छति तस्मा सर्वेशु सु, छत्र प्रशासनम् अभूत इति तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई थी इसलिए सभी लोगों पर क्षत्रियों का वर्चस्व था पर जब आरुणि ने पुनः अनुरोध किया तो जयवली ने पिता पुत्र दोनों को इस विद्या का विधिवत उपदेश प्रदान किया स्वामी विवेकानंद भी वेदांत ज्ञान के लिए विश्व को क्षत्रियों का ही ऋणी मानते हैं व्यवहारिक जीवन में वेदांत नामक अपने चार व्याख्यानों में उन्होंने इसका विशद वर्णन किया है कि कैसे ये राजा अत्यंत कर्म व्यस्त होते हुए भी वेदांत के ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए थे ब्राह्मण यज्ञ की जटिलता में अपने को खपा देता है यज्ञ के फलस्वरूप मिलने वाले लाभालाभ में स्वर्गादि लोगों की अर्थहीन चिंता में अपना समय जाया कर देता है जबकि क्षत्रिय आत्मज्ञान को अपने जीवन में जीवन की क्रियाओं में उतारते हुए समाज को वेदांत का अमृत बांटता है इसी को गीता ने योग कहकर पुकारा है तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस योग को वंश परंपरा से राजर्षियों ने ही जाना था